अब प्रजा जन के कृत्य को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि आलस्य त्याग के शरीर आदिकों के पुरुषार्थ को सदा ही करके प्रजा और राज्य का धर्म से नियम करें जिससे सब लोग धन युक्त होवें अब अगले मंत्रों में राजा के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो राजा लोक बुद्धिमान मंत्रियों का सत्कार करके रक्षा करते हैं वे सूर्य के सदृश प्रकाशित यश वाले होते हैं और सभी काल में उद्यमियों की रक्षा और दुष्टों का निरंतर ताड़न करें जिससे कि सब शुद्ध आचरण वाले होवें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राजा और राजपुरुष प्रजाओं में पिता के सदृश व्यवहार करके सत्य न्याय का प्रकाश कर और अविद्या को दूर करके प्रजाओं को शिक्षा देते हैं वे पवित्र गिने जाते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक्नुक्तो उपमा अलंकार है सब मनुष्यों को चाहिए कि धर्म युक्त कर्मों को करके विद्या और सभा में प्रीति उत्पन्न करके पवित्रता की कामना करते हुए विद्या और जन्म के बढ़ने वाले बिजली आदि की विद्या को बढ़ाते हुए चक्रवर्ती राज्य करके आनंद का निरंतर भोग करें अब राजा के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्यों के मध्य में राजा का जन्म वह बड़े पुण्य से उत्पन्न हुआ ऐसा जानना चाहिए जो राजा विद्यमान न हो तो कोई भी स्वस्थता को प्राप्त हो और जैसे मेघ के समीप से सबका जीवन और वृद्धि होती है वैसे ही राजा के समीप से सब प्रजा के वृद्धि और जीवन होता है भावार्थ हे राजन जैसे सूर्य से उत्पन्न प्रातः काल सबको शोभित करता है वैसे ही ब्रह्मचर्य से हुए विद्वान हम लोग आपकी आज्ञा नकुल जैसे वरते हैं वैसे ही आप हम लोगों का हित निरंतर करो और सब हम लोग परस्पर मेल करके और अन्याय दूर करके धर्म संबंधी कर्मों को प्रवृत्त करें भावार्थ राजा को चाहिए की यथार्थ वक्ता ही पुरुषों के वचनों को सुन और उत्तम प्रकार विचार कर सेवन करें उन यथार्थ वक्ता पुरुषों के लिए प्रिय वस्तुओं को देकर वे निरंतर संतुष्ट करने योग्य हैं इस प्रकार राजा और यथार्थ वक्ता पुरुषों की सभा सब मिलकर सब कर्मों को सिद्ध करें इस सुक्त में राजा प्रजा और यथार्थ वक्ता पुरुष के कृत्य वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह द्वितीय सुक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ अब 16 ऋचा वाले तीसरे सुक्त का वर्णन है उसके प्रथम मंत्र से सूर्य रूप अग्नि के दृष्टांत से राजा प्रजाजनों के कृत्य का वर्णन करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे विद्वान लोगों राजा और प्रजाजनों के साथ एक सम्मति करके जैसे ईश्वर ने ब्रह्मांड के मध्य में सूर्य को स्थित करके सबका प्रिय सुख साधन किया वैसे ही हम लोगों के मध्य में उत्तम गुण कर्म और स्वभाव युक्त को राजा करके हम लोगों के हित को आप लोग सिद्ध करो जिससे आप लोगों का भी प्रिय सिद्ध होवे भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है राजा को चाहिए कि ऐसा गृह बनावे जो कि पतिव्रता सुंदरी मन की प्यारी स्त्री के सदृश सब ऋतुओं में सुख देवे और वहां स्थित हुआ ऐसे कर्म करे कि जिन कर्मों से अपनी प्रजा अनुरक्त होवे भावारथ वही राजा उत्तम होता है जो मोह आदि दोषों से रहित होकर सब वचनों को सुनने सत्य और असत्य को देखने और मेघ के सदिश प्रजा में अनेक प्रकार का भोग प्राप्त कराने वाला न्यायधीश होवे भावारथ हे राजन आप जब प्रजा के सत्य न्याय को करेंगे तभी आपकी आज्ञा के अनुकूल व्यवहार करके प्रजा एक सम्मति से होगी अब उपदेशक के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों जो राजा श्रेष्ठ वा विद्वानों की निंदा करे वह आप लोगों से रोकने योग्य है और सब राजकर्मों की सिद्धि के लिए समय व्यवस्था करनी चाहिए और जब-जब जो-जो कर्म करना हो तब-तब वह-वह कर्म करना चाहिए इस प्रकार राजा को उपदेश करना चाहिए जब मित्रद्रोह का आचरण करे तभी उसको शिक्षा देनी चाहिए ऐसा करने पर राजा और प्रजा दोनों की निरंतर उन्नति होवे भावार्थ राजा आदि अध्यक्षों के प्रति अध्यापक उपदेशक और मंत्रीजन ऐसा उपदेश दें कि आप लोग बुद्धि के कामों में वृद्ध बलिश्ट उत्तम आचरण वाले सत्यवादी और दुष्ट पुरुषों के नाश करने वाले कब होओगे और उत्तम आचरण करने और दुष्ट आचरण के त्याग में विलंब न करो अब विद्यार्थियों की परीक्षा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ अध्यापक लोगों को विद्यार्थियों को पढ़ा के प्रत्येक आठवाड़े प्रत्येक पक्ष प्रति मास प्रति छमाही और प्रति वर्ष परीक्षा यथा योग्य करनी चाहिए जिससे कि राजकुमार आदि सब भ्रम रहित ज्ञान विशिष्ट उत्तम स्वभाव युक्त शरीर और आत्मा के बल सहित धर्मनिष्ठ 100 वर्ष जीने और न्याय से राज्य के पालन करने वाले होएं अब अगले मंत्र में राज विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो राजा लोक वायु के सदृश अपने बल को बढ़ाते योद्धा लोगों के शिक्षक और परीक्षकों का सत्कार करते और प्रश्नोत्तर से सबको जान उनके द्वारा कार्य सिद्ध करते हैं वे सूर्य के सदृश ऐश्वर्य के प्रकाशक होते हैं कब मनुष्यों को ब्रह्मचर्य आदि से पुरुषार्थ सेवना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य ब्रह्मचर्य से विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त होकर और धर्म युक्त व्यवहार से धर्म का अन्वेषण और इंद्रिय जित होने से नियम से भोजन करने वाले होकर पुरुषार्थ करते हैं वे स्नेही स्त्री और पुरुष के सदृश आनंदित होकर सब प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं फिर भी पुरुषार्थ कर्तव्यता को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे पृथ्वी के अर्ध भाग में बिजली सूर्य रूप से शोभित होती है और दूसरे भाग में रात्रि के समय छिपी हुई चलती है वैसे ही शयन और जागरण नियम से कर और पुरुषार्थ करके वीर्य बढ़ा के 100 वर्ष की अवस्था युक्त हुए सबको आनंद दीजिए अब राजा आदि क्षत्रियों के लिए उपदेश अगले मंत्र में करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो राजा आदि वीर क्षत्रिय जैसे पवन से युक्त बिजलियां मेघ को इधर-उधर चलाए और तोड़ पृथ्वी पर गिर के सबको सुख देती हैं और दूसरी बिजली का विडोलन करके सूर्य को उत्पन्न करती हैं वैसे ही दुष्ट पुरुषों का नाश और न्याय का प्रकाश बुद्ध का विडोलन और विद्या को उत्पन्न करके सूर्य के सदृश प्रकाशमान हुए अतुल सुख को प्राप्त हो अब संघ दोष अदोश और रक्षा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा वाचक रूपक उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे शुद्ध जल सुखकारी और अशुद्ध दुख देने वाले होते हैं वैसे ही उत्तम गुणों का संग आनंददायक और दोषों का संग दुख देने वाला होता है और जैसे ऐश्वर्य युक्त धार्मिक जन कृपा से विभुक्षित आदि का पालन करता वैसे ही सज्जन लोग सबकी रक्षा करते हैं अब बुद्धिमानों के बुद्धिमत्ता विषय को कहते हैं भावारथ उन्हीं लोगों को बुद्धिमान समझना चाहिए कि जो अन्याय से किसी का वस्तु दुष्ट वेश हिंसा करने वाले का संग न्याय से प्राप्त हुए धन का व्यर्थ खर्च दुष्ट बंधु का संग और शत्रु का विश्वास नहीं करके आनंद का भोग करें अब राज्य पालन विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ वे ही राजा लोग यश के भागी हैं कि जो दुष्ट पुरुषों की दुष्टता को दूर कर और श्रेष्ठ पुरुषों की श्रेष्ठता बढ़ा के राज्य का निरंतर पिता के समान अर्थात पिता अपने पुत्र की पालना करता है वैसे पालन करें भावार्थ हे राजन आप यथार्थ वक्ता विद्वानों का संग निरंतर करिए और उनके उपदेश से न्याय पूर्वक राज्य का पालन करके प्रशंसित होइए अब प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ वही निश्चित प्रशंसा जानने योग्य है कि जो धार्मिक विद्वानों से की जाए अध्यापक और उपदेशक जनों को चाहिए कि पढ़ने और उपदेश देने वालों को सदा ही सत्यवादी और विद्वान करें इस सुक्त में अग्नि राज और प्रजादिकों के कृत्य और गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह तीसरा सुक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ